नारायण नारायण आज का विषय है त्याग यज्ञ का सच्चा मर्म है सदाचार से रहने वाले आदमी को खर्च कम लगता है क्योंकि सच्चे संतोष से पेट भर जाने पर अन्न भी कम खाया जाता है मैं जो यह बार बार कहता हूँ इसका कारण यह है कि सदाचार का आचरण नीति धर्म का आचरण परमार्थ की इमारत की नींव है नींव यदि मजबूत नहीं हुई तो उस पर खड़ी की गई इमारत अधिक दिन नहीं टिक सकेगी वैसे ही यदि हम नीति से व्यवहार करें तो फिर आगे के कर्म कोई बहुत काम के नहीं होते पर स्त्री माता के समान मानो परद्रव्य की अभिलाषा मत करो और पर नििंदा का विष्टा के समान त्याग करो इन तीनों बातों को बहुत संभालो परमार्थ की इमारत हमें तीन बातों पर खड़ी करनी है केवल नींव डालकर जैसे घर में नहीं रहा जा सकता वैसे ही नीव के बिना इमारत भी नहीं खड़ी की जा सकती राम करता है यह भावना रख कर नाम में मन लगाएं तो यह स्थिति परमार्थ रूपी इमारत में आनंद से रहना ही है व्यवहारिक बड़पन एक तरफ रखो और भगवान की अनन्या से शरण जाओ भगवान अवश्य राह दिखाएंगे भगवान की शरण जाते समय सब भूल जाओ मानो कोई आदमी नाटक में राजा का काम करता हो और नाटक खत्म होने के बाद घर आकर भी वह राजा के समान ही व्यवहार करने लगे तो उसका सारा व्यवहार हास्यास्पद हो जाएगा वैसे ही भगवान की शरण जाते समय हमें मैं बड़ा भक्त हूँ विद्वान हूँ पैसे वाला हूँ ये सब बातें भूल जानी चाहिए कर्म का फल अपने हाथ में नहीं है इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए यह बात समझ में आने पर भी चिंता न करना भी हमारे बस की बात नहीं होती इसलिए हम चिंता करते ही हैं इसलिए भगवान के नाम में रहने की आदत डालो कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमें कर्म के बिना चैन ही नहीं आता काम करो ऐसा गीता में भी कहा गया है किंतु कर्म करने पर हमें अपेक्षित फल प्राप्त होगा ही ऐसी बात नहीं है इसलिए भगवान का स्मरण करो और फिर देखो क्या होता है यही निष्काम कर्म है भगवान की इच्छा से सब घट रहा है यह भावना रख कर, अपना कर्तव्य करना ही गीता का सार है जो समझ बूझ कर त्याग करेगा उसका फायदा होगा वैसे भी सन्यास और त्याग दोनों अपने पास हैं अर्थात दोनों हमारे भीतर हैं ही भगवान के बारे में हम संन्यासी वृत्ति धारण करते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसा त्याग किस काम का त्याग यज्ञ का सच्चा मर्म है भगवान की प्राप्ति में जो जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें त्याग देना ही यज्ञ कर्म है इस यज्ञ में हमें अपनी वासनाओं की आहुति देनी चाहिए किसी भी वस्तु के बारे में चाहिए या नहीं चाहिए का भाव ना हो यही वासनाओं की आहूति देने का लक्षण है नारायण नारायण